अरे अरे अच्छा रुको मेरे पास एक रास्ता है तुम्हे बेडलेग से निकालने का हर्ष ने अनुष्का की तरफ देखकर कर मुस्कुराते हुए कहा देखो अगर तुम एक बार मेरे साथ होटल चले चलो तो तुम्हारा सारा बेडलेग खत्म तेरी तो ले अनुष्का ने गुस्से में आकर अपने सामने पड़ी फाइल उठाकर हर्ष के ऊपर दे मारी बकवास मंद करो <laughs> कंप्यूटर पर काम करते हुए हर्ष ठाका लगाकर हंस पड़ा छोड़ो तुम लोग तुम लोगो ऐसी बात करना ही बेकार है अच्छा मैं जा रही हूँ इसे पुलिस के पास जमा करने के लिए बात ही खत्म अनुष्का ने कहा हर्ष तुम भी जाओ इसके साथ इसे सुरक्षित पुलिस के हवाले करो बहुत इंपोर्टेंट एविडेंस है विक्रांत ने हर्ष को अनुष्का के साथ जाने का ऑर्डर दिया ओके okay, सर इसके बाद हर्ष और अनुष्का तुरंत कमरे ऐसी बाहर निकल गए उन दोनों के जाने के बाद विक्रांत ने हर्षित के पास जाकर कहा अच्छा हर्षित केस की फाइनल रिपोर्ट बनाते समय थोड़ा रूही का ध्यान रखना ताकि उसकी बेल जल्दी हो जाए केस में उसने हमारी बहुत मदद की है और रिपोर्ट में ये बात चलनी चाहिए ताकि अगर उसे सजा भी हो तो भी वो कम से कम सजा हो ओके सर हर्षित ने लगातार कंप्यूटर पर अपनी उंगलियां चलाते हुए कहा पैसा चाहे जितने लग जाए बस एक बार उसकी बेल हो जाए फिर मैं हेडक्वार्टर बात करके उसे अपनी टीम में रखवा लूंगा विक्रांत ने हर्षित की तरफ देखते हुए कहा हाँ सर बहुत सही लड़की है मैं तो उसकी स्किल देखकर दंग डेगा अगर हमारी टीम में आ गई तो फिर बहुत सही रहेगा फिर तो चोर पुलिस साथ में मिलकर के सोल्व करेंगे विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा अच्छा एक बात और वो डिवीजन चीफ मैडम ने आज शाम को सबको पार्टी के लिए इनवाइट किया है अब तक बारिश थोड़ी हल्की हो चुकी थी और वातावरण काफी शांत सा लग रहा था ये शांत माहौल इस वक्त की सिचुएशन से बिल्कुल मैच कर रहा था जिस तरह से महीनों की भाग दौड़ के बाद विक्रांत को इतनी बड़ी सफलता मिली थी और अब वो शांत हो चुका था ठीक उसी तरह यह बारिश भी जोरदार शोर शराबे के बाद अब बिल्कुल शांत हो चुकी थी मुख्तार के पकड़े जाने और उसके द्वारा बयान दिए जाने के बाद अब यह सॉल्व हो चुका था हेन्डलेस फीमेल सीरियल मर्डर केस न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरे देश के लिए सनसनी भरा केस था हालांकि तकरीबन पच्चीस साल पहले लाइट में आए इस केस के बारे में जब पुलिस को सालों तक कोई सफलता नहीं मिली तो फिर धीरे धीरे लोग इसे भूलने लगे थे हालांकि जिन लोगों ने 25 साल पहले इस केस के बारे में सुना था आज भी इसे याद करके उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये केस न सिर्फ उत्तराखंड पुलिस बल्कि देश भर के क्राइम एजेंसीज के लिए बड़ा चैलेंज बना हुआ था ना जाने कितनी स्पेशल टीम इस पर काम कर चुकी थी ना जाने कितने पुलिस ऑफिसर इस केस पर काम करते करते रिटायरमेंट ले चुके थे लेकिन कोई भी मुख्तार खान तक नहीं पहुंच सका था विक्रांत के लिए भी ये उसके करियर का सबसे इम्पोर्टेंट केस था अब तक भले ही उसने काफी बड़े बड़े केस सॉल्व कर दिखाए थे लेकिन स्पेशल टीम के लीडर के तौर पर ये उसके लिए बहुत बड़ी सफलता थी। इस वक्त तो सोचकर काफी उत्साहित हो रहा था कि आगे अब उसका फ्यूचर कैसा होने वाला है जाहिर है जब इतने बड़े केस के सॉल्व होने की खबर मीडिया में आएगी तो फिर हर तरफ सिर्फ विक्रांत का नाम ही सुनाई पड़ेगा पुलिस की तरफ से ना जाने कितने अवार्ड दिए जाएंगे और ना जाने कितनी जगहों पर चीफ गेस्ट के तौर पर आमंत्रित किया जाएगा कुल मिलाकर ये केस सॉल्व करने के बाद अब विक्रांत की जिंदगी बदलने वाली थी टीवी से लेकर न्यूज़पेपर तक हर जगह सिर्फ मेरा ही नाम चलने वाला है देश भर के न्यूज चैनल में सिर्फ इसी केस की चर्चा होने वाली है वैसे विक्रांत ये बात अच्छे से समझ रहा था कि हैंडलेस फीमेल सीरियल मर्डर केस मुजरुमों की संख्या के अनुसार न तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लॉकर रूम वाले मर्डर केस ऐसी बड़ा है और न ही उन्नीस के किडनेपिंग के केस ऐसी बढ़ा है उन दोनों केस में एक से ज्यादा मुजरिम थे लेकिन फिर भी ये सीरियल मर्डर केस बहुत ही सेंसिटिव था क्योंकि तो एक ही मुजरिम होने के बाद भी जिस तरह का क्राइम हुआ था वो बहुत बड़ी बात थी जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लॉकर रूम वाला मर्डर केस था वो पब्लिकली नहीं था इस वजह से वो ज्यादा लाइट में नहीं था जबकि जो उन्नीस का किडनेपिंग वाला केस था वो भी सिर्फ मुंबई में ही फेमस था जबकि जो हैंडलेस फीमेल सीरियल मर्डर केस था वो अब तक नेशनल क्राइम केस का रूप ले चुका था क्योंकि हैंडलेस फीमेल मर्डर केस में जो विक्टिम थे वो सिर्फ एक ही शहर या स्टेट के लोग नहीं थे बल्कि देश के अलग अलग स्टेट में विक्टिम मिले हुए थे यहां तक कि इस मर्डर केस के विक्टिम के तार मुंबई तक से जुड़े हुए थे इस वजह से ये केस बहुत बड़ा था कई सारे स्टेट की पुलिस इस केस को सॉल्व करने में लगी हुई थी लेकिन इतने सालों में किसी को भी सफलता नहीं मिली थी टाइम बीतने के साथ ही अलग अलग पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा केस को लेकर अलग अलग कहानी भी बना ली गई थी जितनी मुंह उतनी बातें इस केस को लेकर सुनने को मिल रही थी लेकिन अब सब कुछ शांत हो चुका था विक्रांत की स्पेशल टीम द्वारा हैंडलेस फीमेल सीरियल मर्डर केस और तमिल स्टार वाले केस को एक साथ सॉल्व किए जाने की खबर अब तक जंगल में आग की तरह फैल चुकी थी लेकिन अभी विक्रांत का सफर यहीं खत्म नहीं हुआ था दरअसल अभी भी डीसीपी डिसा की पी डायरी में बहुत से ऐसे पेंडिंग केसेस थे जो की हैंडलेस फीमेल सीरियल मर्डर केस की ही तरह मेजर क्राइम केस है काफी केस तो इसी केस से मिलते जुलते हुए हैं और विक्रांत को आगे चलकर ये सभी केस सॉल्व करने हैं। कुल मिलाकर अभी भले ही विक्रांत इस केस के सॉल्व होने का जश्न मना सकता है लेकिन आगे और भी मेजर और बड़े क्राइम केसेस उसके लिए चुनौती बनकर खड़े हैं। स्पेशल टीम के लीडर के तौर पर विक्रांत को आगे चलकर उन सभी केसेस को सोल्व करना है अभी तो ये रास्ते का मुसाफिर है आखिरी ठिकाना तो कहीं और बनाना है विक्रांत अपनी टीम के साथ रेस्टोरेंट में पहुंच चुका था वहाँ पर पहले से लखनऊ पुलिस के हायर और सेंट्रल सीआईडी के कुछ सीनियर अधिकारी थे। ये पार्टी केस होने की गयी थी।, थी इस वजह से ये लोग ज्यादा शोर शराबा नहीं करना चाहते थे डिवीजन चीफ मैडम को अगले दिन हेडक्वार्टर लौटना था ऐसे में उन्होंने जाने ऐसी पहले केस से जुड़े कुछ खास लोगों को डिनर के लिए इन्वाइट किया था डिनर के साथ ही वहाँ पर चैम्पियन और वाइन का भी इंतजाम किया गया था वहां पहुंचने के बाद सभी अधिकारियों ने विक्रांत और उसकी टीम की जमकर तारीफ की विक्रांत बहुत खुश था और उसने सभी अधिकारियों के आगे अपना बखान करना शुरू कर दिया उसने बड़ी बेशर्मी के साथ अपनी वीरता का वर्णन करना शुरू कर दिया अपनी आदत के अनुसार विक्रांत ने केस को सोल्व करने की कहानी को थोड़े फिल्मी अंदाज में सभी के आगे बयान किया और फिर अंत में खुद को बेहतरीन फलोसफर साबित करते हुए उसने डीसी पी की लाइन भी चिपका दिया हर जुर्म के पीछे किसी की आंखों से बहा हुआ समंदर होता है। चीफ मैडम भी विक्रांत की बातें सुनते हुए लगातार अपना सिर हिलाई जा रही थी वो भी विक्रांत के काबिलियत सुनकर दंग रह गई वैसे उन्होंने विक्रांत की बात सुनकर उसका इंटेंशन भी समझ लिया था तो उसने तुरंत ही विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा कि वो हायर अपने विक्रांत के प्रमोशन और उसके रिवॉर्ड के लिए पर्सनली बात करेंगी इसके साथ ही डिवीजन चीफ मैडम ने हायर अप के आगे विक्रांत और उसकी टीम के बारे में भी बोलना शुरू कर दिया उन्होंने तो और उसकी टीम के काम की खूब तारीफ की इस आधार पर उन्होंने उम्मीद जताई की विक्रांत और उसकी स्पेशल टीम आगे भी इसी तरह पेंडिंग केस सोल्व करती रहेगी इस आधार पर ही उन्होंने विक्रांत तो और उसकी टीम के लिए रिवॉर्ड की मांग कर डाली विक्रांत समझ चुका था की अब हायर अपने बहुत ज्यादा उम्मीद करने लगे थे और अब आगे उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए विक्रांत को काफी मेहनत भी करनी पड़ेगी और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए उसे डीसी पी टी नोटबुक वाले सारे केसेस को सॉल्व करना पड़ेगा हालांकि विक्रांत चुनौतियों से नहीं घबराता है इसलिए वो इस वक्त खुद को काफी उत्साहित महसूस कर रहा था डिनर के बाद विक्रांत रेस्टोरेंट से लौट अपने होटल नहीं गया बल्कि वो लखनऊ के स्ट्रीट फूड का लुत्फ उठाने के लोकल मार्केट की तरफ चल पड़ा विक्रांत पहले डिनर कर चुका था फिर भी वो स्ट्रीट फूड खाने के लिए इसलिए निकल पड़ा था क्योंकि तो वहाँ पर उसका कोई इंतजार कर रहा था इस बार लखनऊ के स्ट्रीट फूड मार्केट में उसका डुप्लीकेट टास्क होने वाला था अदृश्य शक्ति की तरफ से उसे डुप्लीकेट टास्क का यही लोकेशन भेजा गया था